यार प्लीज बचालो मुझे यहाँ से विक्रांत ने नैना से फोन पर बात करते हुए कहा इस वक्त विक्रांत किसी होटल के एक कमरे के भीतर खिड़की के पास खड़ा था सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हवा भी काफी ठंडी चल रही थी नैना प्लीज यहाँ पर किसी और को भेज दो मुझसे ये केस नहीं सोल्व होने वाला परेशान हो गया हूँ मैं पता नहीं क्या चल रहा है ये सब मकबरे में चोरी और ताबूत के भीतर लाश मिलने का केस है वैसे भी मेरा हिस्ट्री विस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम तुम जतिन को भेज दो यहाँ वो उसका बड़ा इंटरेस्ट है वो कर लेगा इस केस पर काम हाँ हाँ चुप करो तुम्हें तो ब्यूरो चीफ मिताली से नै ने यहाँ की तरफ से स्पेशल डिटेक्टिव के तौर पर भेजा है अब तुम मन लगा के काम करो समझे फोन पर जवाब दिया अच्छा बाकी लोगों का क्या हाल है बाकी के इन्वेस्टिगेटर से कुछ पता चला पता नहीं यार सब बुढ़ो की फौज भेज रखी है इन लोगों ने यहाँ पर तीस साल से कम उम्र का सिर्फ मैं ही हूँ बाकी सब मुझसे ज्यादा एज के है और तो और साठ साल के बूढ़े भी इन लोगों ने केस इन्वेस्टिगेशन में लगा रखे विक्रांत ने कहा और पता है ये लोग मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने कभी इतने कम उम्र के जासूस को देखा ही नहीं है विक्रांत तुम किसी को अपने से कम मत समझना? ने, ने, ने विक्रांत को समझाते हुए कहा यह सब कोई मामूली जासूस नहीं है सब अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं और सबके पास तुम ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा एक बात बताओ क्या वहाँ तुम्हारी टीम में कोई चालीस साल के आस का डिटेक्टिव है उसने मोटे लेंस का चश्मा पहन रखा होगा और सिर में बाल भी बहुत कम होंगे हाँ है तो क्या हुआ विक्रांत ने क्यूरिय सोते पूछा हाँ उसका नाम देवाशीष मुखर्जी है मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मेम्बर है बहुत शातिर है वो काफी बड़े-बड़े केस सॉल्व किए हैं उसने विक्रांत फोन लेकर कमरे की खिड़की के पास खड़ा था बाहर अभी भी जोर की बारिश हो रही थी उसने फोन की खिड़की के पास ले जाकर जया से सुन रही हो बारिश हो रही है यहाँ हल्की ठंड लग रही है और मन भी नहीं लग रहा आज आओ ना तुम भी यहाँ विक्रांत ने रोमांटिक आवाज में कहा चुप करो विक्रांत तुम तो ये बताओ कि केस का क्या हुआ कुछ इसके बारे में बताओ नैना ने बात बदलते हुए कहा अरे कुछ नहीं हुआ ऐसा है कि एक 60 साल के आदमी का मर्डर करके उसकी बॉडी को यहाँ मकबरे के नीचे ताबूत में रख दिया अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले डेड बॉडी जांच के लिए ले गए और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए हमें यहाँ होटल में रखा गया है बहुत गंदा होटल है रूम में तो कॉकरोज घूम रहे है और बाथरूम में छी बाथरूम तो इतना गंदा है की वहां जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है और पता है एक रूम में दो दो लोगों को रखा गया बहुत है बहुत मुश्किल है यहाँ रहना ओहो चुप करो विक्रांत ये क्या बकवास कर रहे हो नैना तुरंत ही बात बदलते हुए कहा ये केस के बारे में डिटेल से बताओ कुछ इसके बाद विक्रांत ने नैना को केस के बारे में बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे डाली विक्रांत की सारी बात सुनने के बाद नैना ने, ने, ने, ने अंदाजा लगाते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की ये जिस आदमी ने ताबूत के पास चोरी करने की कोशिश की है उसी ने ही ये मर्डर भी किया है अगर हमने ये चोर को पकड़ लिया तो फिर हो सकता है कि हम ये केस सॉल्व कर लें। हम्म, हो सकता है विक्रांत ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा ये बताओ तुम अभी फ्री हो तो एक बार वहाँ मकबरे के पास को वहां तुम जरा घूमते देख लो कि जो पश्चिम दिशा में चोरों ने सुरंग खोदी है वो कहाँ खुल रही है वहां से जरूर तुम्हें कुछ जानने को मिल जाएगा हाँ सही कह रही हो विक्रांत इस तरह से बोल रहा था कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं है मेरा रूममेट शायद वहाँ गया है उसे भी शक था वहाँ कुछ गड़बड़ होने का ये लोग भी ना जाने काम करने को लेकर इतने उतावले क्यों रहते हैं? बारिश में भी इन्हें चैन नहीं है काम करने का भूत चढ़ा हुआ है विक्रांत तुम देर क्यों कर रहे हो वहाँ जाओ तुम देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये लोग अगर वहाँ कब्र के पास चोरी करने के लिए आए रहे होंगे तो फिर जरूर किसी वहीकल या कार आदि से आए रहे होंगे क्यूँकी वहाँ का सामान ये लोग अकेले तो उठा कर ले जा पाए होंगे और वहाँ पर उनकी गाड़ी के टायर का निशान भी जरूर होगा वो भी चेक करो तुम देर मत करो हाँ विक्रांत ने हुए कहा नैन में तुम्हें इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या अगर मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ स्पेशल टीम के साथ क्यों भेजा जाता। मैं वहाँ जा चुका हूं और सब पता कर चुका हूँ देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उस मकबरे तक पहुँचने के लिए जो सुरंग खोदा गया है वो पश्चिम की दिशा में खुलता है और उस तरफ ऊँची पहाड़ी है तो ऊपर से पहाड़ी से भागने का कोई चांस नहीं है वहाँ सामने की तरफ से गाड़ियाँ आती है लेकिन वहाँ पिछले एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और दिन भर में सैकड़ों से गाड़ियाँ वहाँ आती जाती हैं तो वहाँ पर टायर का निशान मिलना तो नामुमकिन है हाँ लेकिन एक चीज है विक्रांत थोड़ा सीरियस होते तो वे ये जो वैली है मतलब जहाँ पर ये मकबरा मिला है वो जगह इगतपुरी शहर से थोड़ी दूरी पर है और जहाँ पर मेरा होटल है यही रास्ता शहर की तरफ जाता है तो अगर कोई वहाँ मकबरे से निकलकर इगतपुरी शहर की तरफ जाता है तो फिर वो इसी रास्ते से होकर जाएगा इसलिए मैंने पहले ही अमित से कांटेक्ट करके इस एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के, के लिए कह दिया है हल्की सांस छोड़ते हुए कहा वैसे एक बात तो है तुम्हारा मूड ऑफ रहे या मन ना लग रहा हो फिर भी केस को सोल्व करने में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है अच्छा हाँ, एक चीज और अचानक ऐसी विक्रांत को कुछ याद आया ये लोग मकबरे के भीतर चोरी करने के लिए गए रहे होंगे उन्हें जो भी सामान वहाँ से उठाया होगा उसे ये नॉर्मल जगह पर तो बेचेंगे नहीं क्योंकि वो सब प्राचीन हथियार या कुछ हिस्टोरिकल चीजें होंगी उसके लिए उन्हें स्पेशल खरीदार भी खोजना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जो इस तरह की पुरानी चीजें खरीदता और बेचता है तुम तो एक काम करो जरा ऐसे लोगों के बारे में पता लगाओ जो इस तरह के काम करते है उनके बारे में थोड़ा पता लगाओ वहाँ से भी इस केस के राज से पर्दा उठ सकता है वैसे इस तरह के पुराने और ऐतिहासिक सामानों की खरीद फरोख्त करने वाले लोग काफी बड़े लोग होते हैं मतलब उनको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा बस थोड़ा नजर रखो इनकी एक्टिविटी पे ओके मैं देखती हूँ नैना ने विक्रांत की बातों से हामी भरते हुए कहा मुझे तो लगता है की वो आदमी भी इन्ही रॉबर्ट के साथ मिला हुआ था और वहा अंदर मकबरे के भीतर किसी बात को लेकर उसके बीच झगड़ा हो गया रहा होगा और फिर उन्होंने अपने साथी को ही मारकर वहाँ दफन कर दिया नहीं नैना ये जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो इन चोरों के साथ नहीं था क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें